संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय मेरी नकपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरण मेरे भारत के दिव्य भाल मेरी नकपति मेरे विशाल युग युग अजय निर्बंध मुक्त युग युग गर्वोन्नत नित महान न व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान कैसी अखंड यहां, चिर समाधि यतीवर कैसा यहाँ अमर ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान उलझन का कैसा विषम चाल मेरे नक मेरे विशाल ओ मौन तपस्या लीन यती पल भर को तो कर दृगुन्मेश रे ज्वालाओं से दग्ध, दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश सुख सिंधु पंच नद ब्रह्म गंगा यमुना की अमीय धार जिस पुण्य भूमि की और बही तेरी विगलित करुणा उदार जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार पद दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे दस रहे चतुर्दिक विविध व्याल मेरे नकपति मेरे विशाल कितनी मणिया लुट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश वैशाली के भगनावशेष से पूछ लिछवी शान कहा और उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहा तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा कैसा यह ध्वंस राग अम्बुधी अंतस्तल बीच छिपी यहाँ सुलग रही है कौन आग प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल तू सिनाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर पर फिरा हमें कांडिव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार सारे भारत में गुंज उठे हर हर बम का फिर महोचार ले अंगड़ाई हिल उठे धरा कर निज विराट स्वर में निनाद तू शैलीट हूं कार भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद तू मान तद रे तपी आज तब तप का नवयुग जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल मेरे नगपति मेरे विशाल मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे नगपति मेरे विशाल अभी, अभी आप सुन रहे, आप सुन रहे थे रामधारी राम सिंह दिनकर की कविता, कविता हिमालय वज स्वर भारती परिमल